ण्य उपनिषिद शष्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला ब्राह्मण तीसरा श्लोक नौ से आगे हमारा विचार है कि प्राण की विशुद्धि सिद्ध नहीं होती सिद्धांति किंतु वागादी के शुभ भाषण विषय अभिनिवेश के समान प्राण में किसी प्रकार की अभिनिवेशास्पदता नहीं है ऐसा बतलाकर हम इस शंका का परिहार कर चुके हैं पूर्व पक्ष ठीक है किंतु जिस प्रकार का स्पर्श होने से उसे स्पर्श करने वाले की अशुद्धता मानी जाती है उसी प्रकार आंगिरस होने से वागादी का आत्मा बतलाया जाने से बाघादी द्वारा उसकी भी अशुद्धता की शंका होती है इस पर श्रुति कहती है प्राण शुद्ध ही है क्यों शुद्ध है श्लोक देवता दूर नाम वाली है क्योंकि इससे मृत्यु दूर है जो ऐसे जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है भाष्यर्थ वह यह देवता दूर नाम वाली है जिस प्राण को प्राप्त होकर पत्थर को प्राप्त हुए पिंड के समान असुरगण नष्ट हो गए थे उसी का श्रुति सा वह ऐसा कहकर परामर्शक करती है वह यही है जिसे कि देवों ने यह आशय के भीतर है इस प्रकार वर्तमान यजमान के शरीर में स्थित निश्चय किया है उपासना क्रिया के कर्म भाव से गुणभूत होने के कारण वह देवता भी है <coughs> क्योंकि यह प्राण देवता दूर नाम वाली है अर्थात दूर इस प्रकार विख्यात है यहाँ नाम शब्द ख्याति का पर्याय है अतः दूर नाम वाली होने से इसी की विशुद्धि भी प्रसिद्ध है इसका दूर नाम क्यों है इस पर विशुद्धि कहती है क्योंकि इस प्राण देवता ने मृत्यु यानी आसक्ति रूप पाप दूर है प्राण असंसर्ग धर्मी है इसलिए समीपस्थ होने पर भी इससे मृत्यु की दूरता है अतः दूर इस ना प्रकार ही इसकी प्रसिद्धि है इस तरह प्राण की विशुद्धि बतलाई गई अब इसके विद्वान उपासक का फल बतलाया जाता है इससे मृत्यु दूर रहता है इससे इस इस इस प्रकार प्रकार प्रकार जानने वाले से यानी जो जो जानता है उससे प्राण की उपासना करता है संबंधी शुद्धि के द्वारा देवतादि का जैसे स्वरूप ज्ञात कराया जाए वैसे ही स्वरूप को मन के द्वारा उपलब्ध करके उसके उप समीप आसन करना बैठना अर्थात लौकिक प्रत्यय का व्यवधान न आने देकर जब तक लौकिक आत्माभिमान के समान उस देवतादि के स्वरूप में आत्मत्व का अभिमान उत्पन्न न हो तब तक उसी का चिंतन करना उपासना है जैसा कि देवता होकर देवताओं में लीन होता है इस पूर्व दिशा में तो किस देवता वाला है किस देवता की उपासना करने वाला है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है प्राणों का प्राणोपासक से मृत्यु दूर रहता है इसकी उपपत्ति वह देवता है उससे मृत्यु दूर रहता है ऐसा ऊपर कहा गया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 प्राणात्माभिमान शास्त्र जनित है अतः विरोध होने के कारण इस प्रकार से पाप दूर रहता है यह है, है। इसी अर्थ को श्रुति प्रदर्शित करती श्लोक उस इस प्राण देवता ने इन बागादी देवताओं के पापरूप मृत्यु को, को हटाकर जहां इन दिशाओं का अंत है वहां पहुंचा <coughs> दिया वहां इस पाप को उसने तिरस्कार पूर्वक स्थापित कर दिया अतः मैं पाप रूप मृत्यु से संशिष्ट न हो जाऊं इस भय से अंत्य जन के पास न जाए और अंत दिशा में भी न जाए सा वा ऐसा देवता इस वाक्य का अर्थ कहा जा चुका है उस इस प्राण देवता ने इन वागादी देवताओं के पाप रूप मृत्यु को स्वाभाविक अज्ञान प्रेरित इंद्रिय विषयों के संसर्ग जनित अभिनिवेश से होने वाले पाप से ही सब जीव मरते हैं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 जहाँ यानी जिस स्थान पर इन पूर्वादि दिशाओं का अंत अवसान है वहां उसे पहुंचा दिया अर्थात वहां उसका गमन करा दिया किंतु दिशाओं का तो अंत ही नहीं है फिर उसे दिशांत में कैसे पहुंचा दिया इस पर हमारा कथन यह है कि दिशाओं की कल्पना श्रोत विज्ञानवान पुरुषों की सीमा पर्यंत ही की गई है अतः उनसे विरुद्ध आचरण वाले लोगों से बसा हुआ देश ही दिशाओं का अंत है जैसे कि देश का अंत अरण्य होता है उसी प्रकार ऐसा मानने में भी दोष नहीं है देवताओं के पापों को वहां पहुंचाकर कर प्राण देवता ने उसे विविध प्रकार से निम्न भाव से तिरस्कार पूर्वक निहित स्थापित कर दिया पापमना पद द्वितीय अंत है प्रसंग के सामर्थ्य से ज्ञात होता है कि उसे प्राणात्मा शून्य अंत्यजनो में स्थापित कर दिया वह पाप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 था। उस देश से अलग हुए अंत्यजन के पास भी न जाए ऐसा इसका अभिप्राय है यह परिभय भय के अर्थ को अनु अर्थात अनुगत होगा इस प्रकार डरता हुआ उन तो अंत्यजन और अंत देशों में न जाए इस प्रकार इसका पूर्व क्रियापद से संबंध है प्राण द्वारा वागादि का अन्यदि देव भावों को प्राप्त कराना कराया जाना श्लोक उस इस प्राण देवता ने इन देवताओं के पापरूप मृत्यु को दूर कर फिर इन्हें मृत्यु के पार अग्नि देवतात्म भाव को प्राप्त कर दिया भाष्यर्थ सावा ऐसा देवता इस श्रुति से प्राणात्म ज्ञान रूप कर्म के फलस्वरूप से वागादि की अग्नि रूपता का वर्णन किया जाता है इसके अनंतर प्राण देवता ने उनको मृत्यु के पार कर दिया, क्योंकि आध्यात्मिक रूप मृत्यु प्राणात्मक ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया इसलिए प्राण रूप मृत्यु का नाश करने वाला है अतः उस प्राण ने ही इन वाघादी देवताओं को इनके प्रकृत रूप मृत्यु को पार कर इनके अपरिचिन्न अग्न आदि देवतात्मक स्वरूप को प्राप्त करा दिया बारहवा उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रधान वाग देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया वह वाक जिस समय मृत्यु से पार हुई यह अग्नि होगी। वह यह अग्नि मृत्यु से परे उसका अतिक्रमण करके दे दीप्यमान है सबई वाचमेव प्रथमा मत्यवहत तो उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रथमा यानी प्रधान वाक का मृत्यु से अति किया उद्गीत कर्म में अन्य इंद्रियो की अपेक्षा साधनतम होना ही उसकी प्रधानता है उस प्रथम वाक देवता का उसने अतिवहन किया किंतु मृत्यु को पार करके ले जाई गई उस वाणी का क्या स्वरूप है सो बतलाया जाता है वह वाक जब जिस समय में मृत्यु को पार करके मुक्त हुई स्वयं ही मृत्यु से छूट गई उस समय वह अग्नि हो गई वह वाक पहले ही रूपा ही थी अब मृत्यु का वियोग हो जाने पर भी अग्नि ही हो गई विशेषता इतनी ही है कि मृत्यु का वियोग होने पर वह यह मृत्यु को अतिक्रांत करने वाला अग्नि परेण मृत्युम मृत्यु मुर्थ्य से परि दे है उससे मुक्त होने से पूर्व अध्यात्म वागरूप मृत्यु से प्रतिबद्ध होने के कारण वह इस समय के समान दीप्तिमान नहीं था अब मृत्यु का वियोग हो जाने के कारण वह मृत्यु से परे होकर है श्लोक तेरावा प्राण का अतिवान किया वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ वह वायु हो गया वह यह अतिक्रांत वायु मृत्यु से परे है इसी प्रकार प्राण अर्थात घराण वायु हो गया वह मृत्यु से पार होकर बहता है और सबका अर्थ कहा जा चुका है श्लोक चौदहवा फिर चक्षु का अतिवान किया वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह आदित्य हो गया वह यह अतिक्रांत आदित्य मृत्यु से परे तपता है इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो गया और वह तपता है श्लोक पंद्रहवा फिर श्रोत्र का अतिवान किया वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह दिशा हो गया वे ये दिशा ये मृत्यु से परे है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 प्राण का अन्नाद्यागान श्लोक फिर उसने अपने लिए का आगान किया, क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण के हित द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्न से प्राण प्रतिष्ठित होता है जिस प्रकार वाघादी ने अपने लिए आगान किया था उसी प्रकार मुख्य प्राण ने भी तीन पवमानों में समस्त प्राणों के लिए समान प्राजापत्य रूप फल का आगान कर इसके पश्चात शेष नौ स्त्रोत्रों में अपने लिए अन्नाद्य जो अन्न हो और आद्य भक्ष भी हो उस अन्नाद्य का आगान किया उद्गानकर्ता को जो यह इच्छित पदार्थ का संयोग होता है वह वाचनिक है ऐसा पहले कहा जा चुका है किंतु प्राण ने उस अन्नाद्य का अपने लिए आगान किया यह कैसे जाना जाता है इसमें श्रुति हेतु बतलाती है यंच पद सामान्य रूप से अन्न मात्र का परामर्श करने के लिए है यह अव्यय हेतु में है अर्थात क्योंकि लोक में प्राणियों द्वारा जो कुछ भी अन्न भक्षण किया जाता है वह अन्न प्राण के द्वारा ही खाया जाता है अन्य प्राण का नाम प्रसिद्ध है सांत अनस शब्द शकट का वाचक है और जो दूसरा स्वरांत अकारांत है वह प्राण का पर्याय है अतः वह अन अर्थात प्राण से ही खाया जाता है इसके सिवा अन्नाद्य प्राण से केवल खाया ही नहीं जाता उस के शरीराकार में परिणत तो होने पर उसमें ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। अतः अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्राण ने अन्नद्य का आगान किया प्राण के द्वारा जो अन्न का आदन भक्षण होता है वह भी उसी की प्रतिष्ठा के ही लिए है अतः वागादी के समान प्राण में शुभा निवेश जनित शुभा निवेश जनित पाप की संभावना नहीं है प्राण का सर्व पोषकत्व और इसकी इस प्रकार की उपासना का फल चंका किंतु ऐसा जो निश्चय किया है कि वह अन्य प्राण के ही द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक नहीं है क्योंकि अन्न से होने वाला उपकार तो वाघ को भी होता देखा जाता है समाधान है यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वह उपकार प्राण के ही द्वारा होता है अन्न के कारण होने वाला का उपकार प्राण के द्वारा होने वाला कैसे है इस बात को दिखाने के लिए श्रुति कहती है श्लोक अठारवा वे बोले यह जो अन्न है वह बस वह सब तो इतना ही है उसे तुमने अपने लिए आगान कर लिया अतः अब पीछे से हमें भी इस अन्न में भागी बनाओ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 में से जो भी इस प्रकार जानने वाले के प्रति प्रतिकूल होना चाहते हैं, वह अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ नहीं होते। और जो भी इसके अनुकूल रहता है, जो भी इसके, इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितों का भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने आश्रितों के भरण में समर्थ होता है उन वागादी देवताओं ने जो अपने विषय का द्योतन प्रकाशन करने के कारण देवता है मुख्य प्राण से कहा यह अन्न तो बस इतना ही है इससे अधिक नहीं है इसमें वही यह निपात के लिए है। यह वह सब इतना ही है वह क्या है लोकमय प्राण की स्थिति करने वाला जो भी अन्न भक्षण किया जाता है उस सब का तो तुमने अपने लिए आगान कर लिया अर्थात आगान के द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया हमें भी अन्न के बिना रहने में समर्थ नहीं है अतः अब पीछे से अपने लिए आगान किए हुए इससे अपने इस अन्न में से हमें भी भाग प्राप्त कराओ। अब करावजस्व में निच का श्रवण न होना चांदस है अर्थात हमें भी अन्न का भागी बनाओ तब उसने इतर मुख्य प्राण ने कहा वे तुम यदि अन्न प्राप्ति के इच्छुक हो तो सब ओर से अभिमुख भाव से मुझ में प्रवेश कर आओ प्राण के इस प्रकार कहने पर वे बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस प्राण में निश्चय ही उसके सब ओर से घेर प्रविष्ट हो गए इस प्रकार प्राण की आज्ञा से प्रविष्ट हुए उन की जो प्राण के द्वारा खाता खाया जाता है वह प्राण की स्थिति करने वाला अन्न ही तृप्ति करने वाला होता है वागादि का स्वतंत्रता से अन्न के साथ संबंध नहीं होता अतः वह अन्न प्राण के ही द्वारा खाया जाता है ऐसा निश्चय करना उचित ही है वही बात श्रुति भी कहती है अतः क्योंकि प्राण के आश्रित रहकर ही प्राण की आज्ञा से देवता उसमें प्रविष्ट हुए हैं, इसलिए है, होते हैं वाघादी के आश्रय प्राण को जो वाघादी पांच प्राण के आश्रित है इस प्रकार जानता है उसको भी इसी प्रकार ज्ञातिजन सब ओर से आश्रित करते हैं जैसे प्राण को वागादि तात्पर्य यह है कि वह अपने ज्ञातियों का आश्रय जाता है तथा के के भरता प्राण समान वह भी अपने आश्रित का अन्न द्वारा भरण करने वाला होता है तथा वह उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे जाने वाला होता है जैसे वागादी के आगे प्राण इसी तरह वह अन्नाद अर्थात अनामयावि निरामय व्याधिशून्य और अधिपति वागादी के अधिपति प्राण के समान ही द्याती जनों का अधिष्ठाता होकर पालन करने वाला अर्थात स्वतंत्र स्वामी होता है जो प्राण को इस प्रकार जानता है, उसे फल मिलता है इसके सिवा स्वजनों यानी ज्ञातियों में से जो भी इस प्रकार जानने वाले इस प्राणवितता के प्रति, -प्रति यानी उसका प्रतिस्पर्धी होना चाहता है वह प्राण प्रतिस्पर्धी असुरों के समान अपने भरणियों आश्रितों का भरण करने में अलम अर्थात समर्थन नहीं होता तथा तो ज्ञातियों में से जो भी प्राण के अनुगामी वागादी के समान इस प्रकार जानने वाले इस प्राणवेदता का अनु अनुगत होता है अर्थात जो भी इस का अनुवर्तन करते हुए ही अपने आत्मीय यानी भरणियों का भरण करने की इच्छा करता है जिस प्रकार की वागादी प्राण का अनुवर्तन करते हुए अपने को भरण करने के इच्छुक थे वह अपने भरणियों के प्रति उनका भरण करने में अलम अर्थात समर्थ होता है अन्य जो स्वतंत्र है वह ऐसा करने में समर्थन नहीं होता यह सब प्राणी प्राण के गण विज्ञान का फल कहा गया है प्राण के आंगिरसत्व की उप, उपपत्ति भूत और इंद्रियों का आत्मत्व प्रतिपादन करने के लिए सो अयास्य सह अयास्य आंगिरा सह इस वाक्य से प्राण के आंगिरसत्व का उल्लेख किया गया था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 उसी को अविश्रुति उत्तर देने के लिए ग्रहण करती है प्राणों वा अंगानाम रस यहाँ तक के वाक्य का ऊपर की हुई व्याख्या के अनुसार ही ज्योति पुनः स्मरण कराती है किस प्रकार स्मरण कराती है प्राण ही अंगों का रस है इस प्रकार प्राणो ही इसमें ही शब्द प्रसिद्धि के अर्थ में है अंगों का रस है प्राण का ही यह अंग रसत्व प्रसिद्ध है वागिका नहीं अत प्राणोवई इस प्रकार उसका स्मरण करना उचित है किंतु इसकी प्रसिद्धि किस प्रकार है सोश्रुति है शब्द उपसंहार के लिए है अतः वह वहत्व भाव से आगे के वाक्य से संबंध रखता है यस्मात, किस अवयव से और कस्मात जिस विशेष बतलाया नहीं गया जिसका विशेष बतलाया नहीं गया ऐसे किसी भी अवयव से अतः यस्मात् कस्मात् जिस किसी भी अविशेषित अंग शारीरिक शरीर के अवयव से प्राण उत्क्रांत अवसर्पित हो जाता है वह अंग वहां ही शुष्क नीरस हो जाता है अर्थात सूख जाता है अतः निश्चय यही अंगों का रस है ऐसा इसका उपसंहार है इससे यह सिद्ध होता है कि प्राणभूत और इंद्रियों का आत्मा है आत्मा का वियोग होने पर ही शोष मरण होता है अतः समस्त प्राणी उसी से जीवित रहते हैं इसलिए वागादी समस्त प्राणों को त्याग प्राण ही उपासनीय है यह इसका समुदाय है प्राण के बृहस्पति की उपपत्ति प्राण रूपात्मक पंचभूत और कर्मभूत इंद्रियों का ही आत्मा नहीं है तो और किसका है वह नाम स्वरूप अर्क यजु और साम भी आत्मा है इस प्रकार सर्वात्मकता द्वारा प्राण की स्तुति करते हुए वेद उसके उपासत्व के लिए उसे महिमान्वित करता है श्लोक बीसवा यह ही बृहस्पति है वाक ही है यह उसका पति है इसलिए यह बृहस्पति है यह प्राण ही प्रकृत आंदिर बृहस्पति है किस प्रकार बृहस्पति ऐसा बताया जाता है वाक ही बृहति छत्तीस अक्षरों वाली बृहती छंद है वाक अनुष्टुप भी है किस प्रकार वाक ही अनुष्टुप है इस श्रुति के अनुसार किन्तु वह अनुष्टुप वाक बृहति छंद में अंतर्भुत हो जाती है अतः वाक ही बृहति है इस प्रकार प्रसिद्ध के समान कहना उचित ही है प्राण बृहति है प्राण रख है इस प्रकार ही जाने इस अन्य श्रुति से प्राण रूप से की बृहती की जाने के कारण बृहती में भी समस्त ऋचाओं का अंतर्भाव हो जाता है समस्त ऋचा यह वाघ है इसलिए भी उनका प्राण में अंतर्भाव होता है सो किस प्रकार इस श्रुति कहती है उस वाक्य बृहति का यानी रख का यह प्राणपति है क्योंकि यही उसको अभिव्यक्त करने वाला है द्वारा प्रेरित वायु से से ही ही निष्पन्न होती है है। है तथा वाणी वाणी का का पालन पालन करने के कारण यह उसका पति प्राण होता क्योंकि प्राणहीन को शब्दोच्चारण की शक्ति नहीं होती यथ अतः यह बृहस्पति यानी ऋचाओं का प्राण अर्थात आत्मा है प्राण के ब्रह्मणस्पतिव की उत्पत्ति इसी प्रकार यह यजुर्मंत्रों का भी आत्मा है किस प्रकार श्लोक इक्कीस वाह यही ब्रह्मणस्पति है वाक ही ब्रह्म है उसका यह पति है इसलिए यह अब्रह्मणस्पति है शर्थ यह ही ब्रह्मणस्पति है वाक्य ब्रह्मा है ब्रह्म अर्थात यजु है क्योंकि वह भी एक प्रकार की वाणी ही है उस वाक यजु यानी ब्रह्म का यह पति है इसलिए पूर्ववत यह ब्रह्मणस्पति है किन्तु यह कैसे जाना जाता है कि बृहती और ब्रह्म क्रमशः क्रमशरक और यजु के ही वाचक है इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है इस पर कहा जाता है अंत में अर्थात आगे चलकर वागवयी साम इस वाक्य द्वारा वाणी का साम के साथ समानाधिकरण्य दिखलाया है इसी के समान वागवयी बृहति वाग्वा ब्रह्म इन वाक्यों में जो वाक्य के समानाधिकरण समाधि समानाधिकार बृहती और ब्रह्म है उसका रुख और यजु होना उचित ही है यही बात परिशेष से भी शुद्ध होती है कह देने पर रुख और यजु ही परिशिष्ट शेष रहते हैं तथा वाग विशेष होने से भी यही मालूम होती है रुख और यजु ये वाग विशेष ही है अतः वाणी के साथ उन दोनों का समानाधिकरण होना उचित ही है इसके सिवा बृहती और ब्रह्म का रूढ़ अर्थ लेने से अविशेष का प्रसंग होगा आवश्यक है अन्यथा विशेष का, का निश्चय न होने से उनकी निरर्थकता ही सिद्ध होगी यदि उनका विशेष वाक ही बतलाया जाए तो दोनों जगह पुनरुक्ति का प्रसंग होगा तथा तो अर्क यजु साम और उदगी इन शब्दों का श्रुतियों में ऐसा ही क्रम देखा गया है इसलिए और ब्रह्मा शब्द क्रमशः शह रख और यजुके ही वाचक हैं प्राण के सामत्व की उपत्ति श्लोक बाईसवा यह साम है वाक ही सा है और यह प्राण अम है सा और अम ही साम है यही साम का सामत्व है क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है मच्छर के समान है हाथी के समान है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 प्राण प्राण से से निष्पन्न होने वाला जो है, है, वह भी साम साम शब्द से कहा जाता अतः रूप के के व्यापार के सिवा साम नाम की कोई वस्तु नहीं है क्योंकि स्वर और वर्णादि भी प्राण से निष्पन्न होने वाले और प्राण के ही अधीन है अतः यह प्राण ही साम है क्योंकि सा और अम इस व्युत्पत्ति के अनुसार साम साम इस प्रकार कहा जाने वाला पदार्थ वाक और प्राण रूप ही है इसलिए रूप जो स्वरादि समुदाय है उसका लोक में सामत्व विख्यात है अथवा क्योंकि आगे कहे जाने वाले प्रकार से यह सबके समान ही तुल्य है इसलिए साम है इस वाक्य के साथ यद्वैव इत्यादि वाक्य का संबंध है वा शब्द शब्द लाभ के निमित्तभूत प्रकारांतर का निर्देश करने की सामर्थ्य से प्राप्त होने वाला है तो फिर किस प्रकार से प्राण की तुल्यता है अब यह बदलाया जाता है। यह प्राण प्राणी का छोटी मक्खी के शरीर के समान है मशक अर्थात मच्छर के शरीर के समान है नाग हाथी के शरीर के समान है इन तीनों लोगों अर्थात त्रिलोकी रूप प्रजापति के शरीर के समान है तथा इस जगत रूप हिरण्यगर्भ के शरीर के समान है जिस प्रकार गो शरीर में गोत की पूर्णतः होती है उसी प्रकार यह शरीरा शरीरों में पूर्णतः व्याप्त है, है। इसलिए ही प्राण उनके समान है शरीर मात्रा के बराबर होने के कारण ही नहीं क्योंकि यह अमूर्त और सर्वगत है घट और महल आदि के दीपक के समान संकुचित और विकसित होने वाला होने से शरीरों में उन्हीं के बराबर रहने से इसका समत्व नहीं है जैसा कि वे ये सभी समान और सभी समान हैं हैं और अनंत इस श्रुति से सिद्ध होता है सर्वगत प्राण का शरीर के परिमाणानुसार वृत्ति लाभ करने में कोई विरोध नहीं है इस प्रकार सम होने के कारण सामसजिक प्राण को जिसका महत्व श्रुति ने प्रकाशित किया है जो पुरुष जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है वह साम का सायुग भाव उसके साथ एक ही देह और का अभिमान प्राप्त करता है, तथा भावना विशेष सालोक्य यानी समान लोकता प्राप्त करता है जो इस प्रकार इस उपर्युक्त सामरूप प्राण को जानता है अर्थात प्राणात्मत्व का अभिमान उदय होने पर उसकी उपासना करता है प्राण के की उपपत्ति श्लोक तेईसवा यह ही उद्गीत है प्राण ही उत है प्राण के द्वारा ही यह सब उत्तब्ध धारण किया हुआ है वाक ही गीता है वह उत है और गीता भी है इसलिए उद्गीत है यह ही उद्गीत है उद्गीत शब्द से सामकी की अवयव भूत भक्ति विशेष अभिप्रेत है उदगान नहीं क्योंकि यही साम ही अधिकरण है प्राण उद्गीत किस प्रकार है प्राण ही उत है क्योंकि प्राण से ही यह सब जगत ऊपर की ओर ठहरा हुआ अर्थात विद्रत है उत्त अर्थ, अर्थ का द्योतन करने वाला यह उत्त शब्द प्राण का गुण बतलाने वाला है अतः प्राण उत है वाक ही गीता है क्योंकि उदगीत शब्दी उद्गीत भक्ति शब्द विशेष ही है धातु का अर्थ शब्द करना है अतः गीता वाक ही है उद्गीथा भक्ति के स्वरूप की शब्द के सिवा और कोई उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती अतः वाक ही गीता है ऐसा निश्चय करना उचित है उत्तराण है और गीता प्राणतंत्र वाक है अतः इन दोनों का एक ही शब्द से कथन होता है वह शब्द उद्गीथा है उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए आख्या का श्लोक चोवीस चौबीसवा उस प्राण के विषय में यह आख्यायिका भी है चैकिता ने ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोम भक्षण करते हुए कहा यदि अयास्य और अंगिस नामक मुख्य प्राण ने वाक्संयुक्त प्राण से अतिरिक्त देवता द्वारा उद्गान किया हो तो यह मैं तो यह सोम मेरा सिर किरा दे अतः उसने प्राण और वाक्य के ही द्वारा उद्गान किया था ऐसा निश्चय होता है उस अर्थात इस उपरुक्त विषय में यह आख्यायिका भी सुनी जाती है ब्रह्मदत्त नामक चैकिताने चिकितान के पुत्र चैकितानय चैकितन का युव संज्ञक अपत्य संतान यज्ञ में राजा अर्थात सोम का भक्षण करता हुआ बोला क्या बोला यह मेरे द्वारा भक्षण किया जाता हुआ चमसस्थ सोमुज मिथ्यावादी के मस्तक को विपतित अर्थात यदि मैं मिथ्यावादी हूं तो ऐसा हो यहाँ अशिश लिट लोट तो इस सूत्र के नियमानुसार आशीर्वाद अर्थ में लुट लकार है विपातयतु के तु प्रत्यय को कर यतात यह रूप सिद्ध हुआ है, किंतु मुझे मिथ्यावादित्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है सो जाता है, यदि इस प्रकृत वाक्सयुक्त प्राण से अयास्य नय अस्य नयी जो मुख्य प्राण के वाचक अयास्य शब्द द्वारा कहा जाता है और जो तो विश्व की रचना करने वाले पूर्ववर्ती ऋषियों के सत्र में उद्गाता था उसने यदि वाक्सयुक्त प्राण से भिन्न किसी अन्य देवता द्वारा उद्गान किया हो तो मैं मिथ्यावादी ठहरूंगा अतः देवता मुझे विपरीत ज्ञान रखने वाले का मस्तक गिरा दे इस प्रकार उसने जो शपथ की यह विज्ञान में प्रत्यय की दृढ़ता करनी चाहिए इस बात को प्रकट करती है आख्यायिका द्वारा निश्चित इस अर्थ का श्रुति अपने वचन से उपसंहार करती है उस यास्य उद्गाता ने उसने आत्म से और अपने प्राण से ही उद्गान किया था यही अर्थ इस शपथ से निश्चित होता है स्वामके सामके स्वभूत स्वर को संपादन करने की आवश्यकता श्लोक पच्चीसवा जो उस इस शाम साम शब्दवाचक मुख्य प्राण के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है निश्चय स्वर ही उसका धन है अतः ऋत्विक कर्म करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए उस स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक कर्म करे इसी से यज्ञ में स्वरवान उद्गाता को देखने की इच्छा करते ही है लोक में भी जिसके पास धन होता है उसे ही देखना चाहते हैं। जो इस प्रकार इस साम धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है तो तस्य इस सर्वनाम से श्रुति प्रकृत प्राण का संबंध दिखाती है तस्य इन तदों से श्रुति मुख्य प्राण को अंगुल निर्देश द्वारा बतलाती है साम अर्थात साम शब्दवाच्य मुख्य प्राण के स्व यानी धन को जो पुरुष जानता है उसे क्या फल मिलता है उसे धन की प्राप्ति होती है उस प्रकार फल के द्वारा प्रलोभित कर उसे अपनी ओर अभिमुख करके श्रुति श्रवण के इच्छुक से कहती है निश्चय उसम का स्वर ही धन है स्वर कंठगत मधुरता को कहता है वही इसका धन विभूषण है उसके द्वारा भूषित होने पर ही उद्गान समृद्धिमान दिखाई देता है क्योंकि ऐसा है इसलिए आर्थिक यानी उद्गान रूप करते हुए द्वारा समृद्धि संपादन करने की इच्छा वाले को वाणी के विषय में, अर्थात वाणी के आश्रित इच्छा करनी स्वरवत्व प्रतिथि कर्तव्य होने पर इच्छा मात्र से ही उसकी सुस्वरता नहीं हो जाती इसलिए तात्पर्य यह है कि दंतधावन और और तैलपानादिक तैलपानादि के बल से सुस्वरता का संपादन करना चाहिए इस प्रकार संस्कार युक्त हुई उस से ऋत्विक स्वर साम है इसलिए उसी से साम विभोषित होता है इसी से लौकिक पुरुष जिस प्रकार धनी को देखना चाहते हैं उसी प्रकार यज्ञ में स्वर संपन्न उदगाता को ही देखने की इच्छा करते हैं लोक में यह प्रसिद्ध ही है कि जिसके पास स्व धन होता है उस धनी को लोग देखना चाहते हैं। इस प्रकार सिद्ध हुए गुण विज्ञान रूप फल के संबंध का जो इस प्रकार इस साम धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है इस वाक्य द्वारा उपसंहार किया जाता है साम सुवर्ण को जानने का फल अब सुवर्णवत्ता रूप दूसरे गुण का विधान किया जाता है वह भी सुस्वरता ही है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 उस, इस के को जानता है, है, उसे प्राप्त होता है, सुर और इन दोनों के लिए, शब्द का प्रयोग समान रूप से होता है, के लिए विज्ञान का फल लौकिक सुवर्ण ही होता है निश्चय स्वर ही उस साम का सुवर्ण है जो इस प्रकार इस साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण मिलता है इस प्रकार सब अर्थ पूर्वत समझना चाहिए सामके प्रतिष्ठा गुण को जानने वाले का फल इसी प्रकार सामके प्रतिष्ठा गुण का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है श्लोक सत्ता इस सामके प्रतिष्ठा को जानता है वह प्रतिष्ठित होता है उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है निश्चय वाणी में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है कोई कोई यह कहते है कि वह अन्न में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है जो पुरुष इस उस साम की प्रतिष्ठा को जानता है, जिसमें है, वह वाक उसकी है।, उस की है वही हो जाता है इस श्रुति के अनुसार उसका उसी गुण वाला हो जाना उचित ही है हल्के द्वारा प्रलोभित हुए hoş, ja. तथा वह प्रतिष्ठित क्या है यह सुनने की इच्छा वाले पुरुष से श्रुति पूर्वत कहती है निश्चय उस सामकी की वाक ही वाक यह जिह्वामूल्यदि स्थानों का नाम है वही प्रतिष्ठा है यही बात श्रुति कहती है क्योंकि वाणी अर्थात जिह्वा मूल्य आदि स्थानों में प्रतिष्ठित हुआ है यह प्राण यह गान गाया जाता है अर्थात गीतिभावों को प्राप्त होता है अतः वाक्साम की प्रतिष्ठा है यह अन्न में प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है ऐसा कोई कोई अन्य लोग कहते हैं अतः यह इसमें प्रतिष्ठित है ऐसा मानना उचित है यह अन्य पुरुषों का मत भी निर्दोष है इसलिए विकल्प से प्रतिष्ठा गुण विज्ञान करें, अर्थात वाक प्रतिष्ठा है अथवा अन्न प्रतिष्ठा है ऐसी दृष्टि करें। प्राणोपासक के लिए जप का विधान इस प्रकार प्राण विज्ञानवान के लिए जप कर्म का विधान इष्ट है जिस विज्ञान से युक्त का जप कर्म में अधिकार है यह विज्ञान कह दिया गया श्लोक अट्ठाइसवा अब आगे पवोवानों का ही अभ्यारोह कहा जाता है वह प्रस्तुता निश्चय साम ही प्रस्ताव आरंभ करता है जिस प्रकार वह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपे असतो असतोमासमय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 अभ्यारोह फल वाला जपकर्म देवभाव की प्राप्ति कराने वाला है इसलिए उसका विधान प्राप्ति, इस प्राप्ति होती है ऐसा प्राप्त होने पर सवु प्रस्तुता इस वाक्य से श्रुति उसका पुनः काल संकोच करती है अर्थात जिस समय वह प्रस्तुता साम का प्रस्ताव प्रारंभ करे उस काल में इनका जप करें इस जप कर्म का अभ्यारोह यह नाम है इस जप कर्म के द्वारा इस प्रकार प्राण की उपासना करने वाला पुरुष से अपने देवभावों को प्राप्त हो जाता है इसलिए यह अभ्यारोह है ऐतानी यह बहुवचना होने के कारण ये तीन मंत्र है तथा ऐतानी शब्द में द्वितीय निर्देश और इन मंत्रों के ब्राह्मण भाग होने के कारण इनमें इनके पाठ के अनुसार ही स्वर का प्रयोग करना चाहिए मंत्र स्वर का नहीं यह जप कर्म यजमान का है वे यजुर्मंत्र ये है असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मा अमृतम गमयो मंत्रों का अर्थ गूढ़ होता है इसलिए ब्राह्मण स्वतः ही इन मंत्रों के अर्थ की व्याख्या करता है जिसे वह मंत्र कहता है वह अर्थ क्या है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 वह पहले बतलाए हुए मृत्यु से विपरीत <coughs> देव देवता संबंधी स्वरूप है प्रकाश स्वरूप होने के कारण ज्ञान ही ज्योति है वही अविनाशात्मक होने के कारण अमृत है अतः तमो सोमा ज्योतिर्गमयो इसका अर्थ पूर्ववत मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ इत्यादि है उक्त वाक्य द्वारा जप करने वाला यही कहता है कि मुझे अमर करो अर्थात मुझे देवता और प्रजापति संबंधी फल प्राप्त कराओ इसमें पहला मंत्र मंत्र मुझे मुझे साधन से साधन स्वभाव स्वभाव से को प्राप्त करो ऐसा कहता है दूसरा अज्ञान रूप साधन भाव से भी साध्य भाव को प्राप्त करो ऐसा कहता है तथा मृत्युर्मा अमृतंगमय इस तृतीय मंत्र द्वारा पहले दोनों मंत्रों का ही समुचित अर्थ कहा गया है इसलिए इसका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है पूर्व दोनों मंत्रों के समान इस तृतीय मंत्र में कोई छिपा हुआ सा अर्थ का रूप नहीं है, है। इसका अर्थ यथाश्रुत के अनुसार ही है। तीन पवमान स्त्रोत्रों में यजमान संबंधी उदगान कर इसके पश्चात जो अवशिष्ट स्तोत्र है उनमें प्राणोपासक उद्गाता प्राणभूत होकर प्राण के ही समान अपने लिए का आगान करे। क्योंकि वह उद्गाता इस प्रकार उपयुक्त प्राण को जानता है इसलिए के समान ही वह उस कामना को सिद्ध करने में समर्थ है, अतः उन स्त्रोत्रों का प्रयोग किए जाने पर यजमान को वर मांगना चाहिए उसे जिस भोग की इच्छा हो उसी भोग का वर मांगे क्योंकि वह यह इस प्रकार जानने वाला उदगाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की इच्छा करता है उसी का आगान कर सकता है अर्थात आगान द्वारा उसे सिद्ध कर लेता है इस वाक्य का तस्मादु तेसु वरम इस वाक्य के तस्मादु शब्द के पहले अन्वय होगा इस प्रकार यहां तक यह बताया गया है कि ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय द्वारा प्राणात्मत्व की प्राप्ति होती है उसमें किसी आशंका की संभावना नहीं है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 लोकजित लोक, लोक का साधन ही है अलौक्यता अर्थात लोक की अयोग्यता के लिए तो आशा, अर्थात प्रार्थना होती ही नहीं है जैसे प्राणात्मा में आत्मत्व का अभिमान उत्पन्न हो गया है उसे उसकी प्राप्ति की आशा होना संभव नहीं है क्योंकि जो पुरुष गाँव में मौजूद है वह वनस्थ पुरुष के समान में कब में पहुंचूंगा ऐसी आशा नहीं करता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 अघर्षणीय विशुद्ध प्राण हूँ प्रा, स्वाभाविक अग्निदेवता स्वरूप और समस्त भूतों में मेरे आश्रय से अन्नद्य की उपयोग के हेतु है आंग्रस होने के कारण मैं समस्त भूतों का आत्मा हूँ यजु साम और उदगी रूपा वाणी का उसमें व्याप्त और उसका निवर्तक होने के कारण मैं आत्मा हूँ को प्राप्त हुए गीतिभाव को प्राप्त हुए मेरी कंठादी स्थान प्रतिष्ठा है ऐसे गुणों वाला में अमूर्त और सर्वगत होने के कारण शरीरों में पूर्णतः व्याप्त हूँ इस प्रकार का अभिमान उत्पन्न होने तक जो प्राण को जानता है अर्थात उसकी उपासना करता है उसे उपर्युक्त फल मिलता है तीसरा ब्राह्मण समाप्त